पाठ दिल्ली दिल्ली या दहली बहुत पुराना शहर है ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दिल्ली के आसपास मीलों तक प्राचीन खंडहर देखने में आते हैं बात यह है कि पुराने जमाने में बहुत से विदेशी राजा महाराजा उत्तरी भारत पर आक्रमण करते थे देश में वे अपनी अपनी हुकूमत कायम करते थे इसलिए इस शहर के निवासी कभी यहां से जाते थे कभी फिर आकर बसते थे महाभारत काल में ये राजा युधिष्ठिर की राजधानी थी तब उसका नाम इंद्रप्रस्थ था फिर यहां मुसलमान बादशाहों की गद्दी थी आजकल ये भारत गणतंत्र की राजधानी है और इसका पूरा नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दिल्ली के दो भाग हैं एक पुरानी दिल्ली दूसरा नई दिल्ली पुरानी दिल्ली की सड़कें संकरी हैं और मकान पुराने ढंग के हैं दिल्ली में पुराने जमाने की बहुत सी चीजें देखने लायक हैं यहाँ लाल पत्थर का बड़ा किला है उसको लाल किला कहते हैं लाल किले में मुगल बादशाह रहते थे किले के अंदर सुंदर इमारतें और महल हैं। इसके चारों ओर लाल पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी ऊंचाई कहीं सत्तावन फीट यानी 18 मीटर तो कहीं 108 फीट यानी 33 मीटर है। किले के सामने जामा मस्जिद है उसकी मीनारें और सुंदर देखने लायक हैं। पास ही एक प्रसिद्ध सा बाजार है उसका नाम है चांदनी चौक इस बाजार की दुकानों में तरह तरह की चीजें मिलती हैं। नई दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी है वहां नए ढंग की इमारतें बहुत सुंदर है शहर के इसी भाग में राष्ट्रपति का विशाल भवन और संसद यानी पार्लियामेंट भवन देखने योग्य है दिल्ली के अन्य दर्शनीय स्थलों में हुमायूं का मकबरा इंडिया गेट जंतर मंतर, 18वीं सदी की खगोल शास्त्रीय वेदशाला पुराना किला 16वीं सदी का किला बिरला मंदिर वृहत्तम अक्षरधाम मंदिर और कमल मंदिर है दिल्ली के निवासी बड़े धूमधाम से सभी त्योहार मनाते हैं छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड एक अविस्मरणीय दृश्य होती है दिल्ली की यातायात का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है सड़कों पर अनगिनत बसें, ऑटो और रिक्शे चलते हैं दिल्ली का मेट्रो नया सा है फिर भी अब इसकी छह लाइनों की लंबाई 180 किलोमीटर से ज्यादा है तथा स्टेशनों की संख्या लगभग डेढ़ है इसके अलावा दिल्ली में देखने की बहुत सी चीजें हैं सारे देश और विदेश से भी लोग उन्हें देखने को आते हैं